नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर झरना जी उपस्थित हैं जो बहुत ही अच्छे शिक्षाविद हैं और एजुकेशन से भी रिटायर होने के बाद अध्यात्मिकता की रुचि हैं और सोशल एक्टिविट आ, आ, सोशल एक्टिविस्ट भी है और सामाजिक सेवा में काफ़ी रुचि लेते हैं इसलिए रोट बन के वो अपनी सेवा दे रहे हैं लोगों के बीच में और आज हम लोग उनसे कुछ बातें करेंगे और शिक्षा में अध्यात्मिकता कैसे काम करता है इस विषय को लेकर भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर झरना जी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत धन्यवाद आपको जी जी कैसे हैं आप अच्छी हूँ डॉक्टर <laughs> जर्ना जी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप एजुकेशन की बातें या फिर अपने जिस स्थान से आप यहाँ पर आए हैं उस जगह के बारे में बताइए वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं और थोड़ा सा हमें पता चले कि आप जिस जगह से आए वो जगह इतनी खूबसूरत है जी बहुत धन्यवाद आपको मैं मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ जी और जहाँ के लोग बहुत ही सरल हैं बहुत आ... आ, परस्पर की बहुत साहज सहजोग करते हैं और हमारे मयूरभज से ही अनरेबल राष्ट्रपति जी आए हैं ये जो मयूरभ है ये भंज रूलर्स के द्वारा शासित होता था एक दिन अच्छा अच्छा वो भंज रूलर्स बहुत ही डेडिकेटेड और प्रजा के लिए सब कुछ दान दिए थे हुँ, हुँ। इसीलिए उनका प्रजा अभी तो नहीं कह सकते लेकिन उनका जो प्रभाव है उसी प्रभाव से मयूरभंज के लोग बहुत ही सरल परोपकारी मानविकता से प्रभावित हुए हैं और वो जहाँ जाते हैं सभी को सहानुभूति सहयोग और अच्छे मूल्य बोधों का विचार कैसे होता है वो लोगों को ज्ञान प्रदान करते हैं मैं जो प्रोफेसर थी एमपीसी ऑटोनोमस सी ऑटोनस कॉलेज hmm. महाराजा पूर्ण चंद्र भंज ऑटोनोमस कॉलेज की hmm. तभी से मैं देखते आई हूँ कि लोगों और हमारे जो बच्चे हैं उनको कैसे शिक्षाविद बनाएंगे अच्छे शिक्षा देंगे और उसके साथ नैतिकता की पाठ पढ़ाएंगे hmm. जैसे कि वो समाज में अच्छे माँ मनुष्य बन से केंगे और ईश्वर को प्रणाम करेंगे और शिक्षा लाभ करेंगे नहीं तो आजकल की दुनिया में हम देखते हैं शिक्षाविद तो हो शिक्षा तो पा लेते हैं लोग लेकिन मूल्यबोध को नहीं पहचानते हैं बिल्कुल बिल्कुल सही कहा डॉक्टर जर्ना जी आपने कि आज हमारे यू यूथ जो है ख़ास करके बच्चे हैं और पढ़ते सभी हैं। डिग्री हासिल करते हैं लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो है कभी कभी न्यूज़पेपर उठा के देखते हैं या न्यूज़ चैनलों को देखते हैं तो वहाँ पर क्राइम की बातें आती हैं तो निश्चित तौर पर हम सभी को फिर से विचार करना पड़ रहा है कि हमने पढ़ा लिखा समाज को खड़ा किया या फिर क्राइम को खड़ा किया ये एक सवाल हमारे बीच में आता है तो निश्चित तौर पर आपने जैसे कि बताया एटोमोन तो जो महाराजा उसमें आपने ये ध्यान रखा कि बच्चों में मूल्य बहुत ज्यादा जरूरी है उसके ऊपर भी आप लोगों ने काम किया है जी। अच्छा अब मैं आता हूँ कि भाई जैसे आपकी रुचि जो है एजुकेशन के साथ साथ अध्यात्म में भी रही है तो मैं चाहूँगा कि अध्यात्म के लिए आपने क्या किया थोड़ा सा अपने अनुभवों को साझा कीजिए मैं जब पोलिटिकल साइंस में प्रोफेसर हूँ उसी से एक पेपर है पॉलिटिकल फिलासॉफी हिन्स अच्छा। राजनैतिक दर्शन उसी सब्जेक्ट मेरे फेवरेट है उसको मैं बहुत प्यार करती हूँ उस पेपर को मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ उसमें सभी भारतीय जितने भी दार्शनिक है चाणक्य से लेकर महात्मा गांधी तक उनके विचारों को मूल्य को उनके जो अचीवमेंट्स है उनको बच्चों को सिखाती हूँ इसी विषय में मैं बोलना चाहूँगी कि मैं दार्शनिक आ, श्री अरविंद जी का फिलासफी पढ़ी हूँ श्री शिवानंद जी महाराज डिवाइन लाइफ के जो सुप्रीमो थे हुँ. उनके फिलासफी भी पढ़ी हूँ जो कि बिल्कुल सिक्युलर टाइप का फिलोसॉफी है जी जी। सिक्युलर मींस देर इज नो मींस एनी टाइप ऑफ व्हाट दैट इज दैट इज राशियलिजम देर इज नो बिलीफ़ इन एनी टाइप ऑफ कास्ट और रिलीजियन दे आर वेरी सिक्युलर टाइप ऑफ रिलीजियन सभी मनुष्य समान हैं एक ही परमात्मा है और सब बच्चे, yes. हैं। mm -hmm. की की बच्चे हैं भगवान की परमात्मा के बच्चे हैं जाति धर्म की कोई विभिन्नता नहीं है क्या बात? वही फिलॉसफी इज फिलोस अच्छा mm -hmm. जी, जी, जी। इन सारे दार्शनिक लोगों को आपने जब पढ़ा सुना इसमें से कुछ एग्जाम्पल या कोई ऐसे कहानी या कोई ऐसा उदाहरण जो है जो आपको बहुत हार्डली uh, टच किया हो वो थोड़ा सा अगर किसी किसी भी संत का किसी भी फिलोसोफर का आप अगर एक हाथ सुना सकते हो तो अच्छा है इसी विषय में मैं एक बोलना चाहूँगी स्वामी शिवानंद जी महाराज के जी जबकि अवार रॉकेट मिजाइल फादर डॉक्टर अब, अब्दुल कलाम जो थे प्रेसिडेंट नहीं, नहीं। एक दिन जो अब यंग थे वो गए थे इंटरव्यू देने के लिए पायलट बनने के लिए नहीं, नहीं। सो वो तो बहुत ही गरीब थे उनके भाई बहनों की पैसा लेकर गहनों का बीज वो टिकट खरीदे थे लेकिन उसमें क्वालिफाई नहीं हुए शिवानंद महाराज जी उनके संस्पर्श में आए जबकि वो देखे कि गंगा किनारे एक बच्चा आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं उनको बुलाया और बोला कि बच्चे तुम कहा क्या कर रहे हो नहीं सर मैं तो अनक्वालिफाइड हो गई हो गया और इसीलिए मैं सुइसाइड कर रही हूँ क्योंकि रिटर्न करने के लिए पैसा भी मेरे पास नहीं है तो शिवानंद महाराज जी बोले कि देखो बच्चा तुम्हारे पास पैसा नहीं है ठीक है लेकिन अनक्वालिफाइड हो गए हो ठीक है लेकिन आपके लिए बहुत सारे काम हैं बहुत प्रतिष्ठित और अच्छे काम हैं जो कि आप कर सकते हो hmm. उसी समय से शिवानंद महाराज जी अब्दुल कलाम को बुलाए और आश्रम में लिए और उनको समझा बुझा कर पैसा देकर रिटर्न कर दिया सो so, बाद में वही पर्सन साइंटिस्ट हुए और भारत के महामहिम राष्ट्रपति hmm. हो गए सो आई हैव टू सेयर दैट मैन प्रोपोजेस व्हाट गॉड डिस्पोजेस You have to do good work only. Mm. Think good, be a good man, and God, God will decide everything. So Gee. this is my philosophy of life. So in our life, we have to do good things, and to help others as a human being, because after a long uh, uh, struggle, we have become human being. Mm. डॉक्टर झरना बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अब्दुल कलाम जी का उदाहरण देते हुए आइए जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और सफलताएं भी आती हैं लेकिन इसका मतलब जीवन ख़त्म हो गया या फिर इसके आगे कुछ भी नहीं ऐसा नहीं हो सकता लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा धैर्य रखना है थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है पेशेंट से सब चीज़ें जो है आसान हो जाता है जी, और जी, हो सकता है कि उस मोड पर आपको कोई ऐसा चमत्कारिक चीज़ें भी हो सकती हैं कि मुश्किल आ गया और वहीं पर किसी ने आपको हेल्प किया और आपका जीवन पूरी से चेंज हो गया यू टन में आ आप। तो ऐसे कई उदाहरण हम लोग देखते हैं इतिहास के पन्नों में जैसे कि अब्दुल कलाम जी का आपने बताया तो अब जाते जाद हैं और ब्रेक में जरना जी आपको पसंद वाला सुनना चाहेंगे तो एक आध गीत जो आपके मन के पसंद वाला है वो हमें जरूर एक लाइन सुनाइए सखा तुम्ही हो तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो तुम्ही हो बंधु सखा तुम्हि हो तुम्ही हो बंध तुम्ही हो साख तुम्ही हो बंधु तुम्ही हो साख चलिए मित्रों बहुत ही प्यारा सा गीत आपने अभी याद किया है डॉक्टर जर्ना जी ने इसी गीत का आनंद लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुन रहे हैं सुनते रहो मुस्कर रहो तुम्ही mm -hmm. जी mm -hmm. का, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बड़ा ही प्यारा सा अध्यात्मिक गीत आपने सुना कि तुम ही हो तुम ही हो पिता है ना जब ईश्वर को हम सब कुछ मान लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो उतना ही प्यार से हमें जो है याद आते हैं और उनकी शक्ति भी हमें मिलती है लेकिन जरूरी है कि आप ईश्वर को कितने करीब और कितने प्यार से याद करते हो उतनी शक्ति आप गैदर कर सकते हैं रो है। आज फिर से हम लोग आपस में जोड़ना चाहूँगा डॉक्टर जरना जी से और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर जरना आप रह कुमारी से भी जुड़े हुए हैं जी, और जी, उनके संपर्क में आकर यहाँ शांतिवन के विशेष ग्लोबल आ, समिट जो विशेष प्रोग्राम है इसमें आप शिरकत कर रहे हैं जहाँ पर विश्व शांति का अग्रिन भारत बनेगा इस विषय को लेकर एक सम्मेलन हो रहा है और मैं चाहूँगा कि आपका कनेक्शन ब्रह्मा कुमारी से कैसे हुआ और वहाँ आपको क्या फील हुआ <laughs> जी मैं ब्रह्मा कुमारी से बच्चे जब बच्ची थी तभी से मैं प्रभावित हुई हूँ और हमारे जो गांव है उसी गांव की जो बहनी बहना है वहाँ उनकी नाम है सुप्रिया दीदी जी आ, वो मेरी फ्रेंड है और यस और ओ मुझे यहाँ से इन, यहाँ इन्वाइट किए हैं और मैं फैमिली के साथ मेरे रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ आई हूँ यहाँ आके इतना अद्भुत हमारी जो अनुभूति है वो तो मैं आ, बात में प्रकाश नहीं कर पा रही हूँ जो फील करती हूँ ईश्वर हैं ईश्वर हैं ईश्वर यहीं पर हैं तो यही मेरी फीलिंग्स हैं जो जहाँ पर मैं देखती हूँ फूलों में पत्तों में पहाड़ों में सभी जगह पे मैं ब्रह्मा बाबा को फील करती हूँ अंतर में तो कल में फीवर था आज फीवर भी चली गई और इसी प्रकार से मेरे अनुभूति अद्भुत है अद्भुत जी जी, जी, जी. अच्छा मैं चाहूँगा कि यहाँ जैसे कि आ, आ, फीलिंग है कि आप यहाँ गए एक अलग जो है शांति का अनुभव हो रहा है कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक शक्ति ईश्वर की अनुभूति आपको हो रहा है निश्चित तौर पर लेकिन इसके साथ में आप जैसे कि जुड़े हैं तो कोई एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर हमें लगता है कि यस हाँ इस चीज़ को मुझे पाना है तो ऐसी क्या कल्पना या क्या विचार या किस चीज़ को पाना है यहाँ पर देखिए मैं तो गवर्नमेंट में थी गवर्नमेंट की जॉब में और पाँच हज़ार से ज़्यादा बच्चों के वो मैं पढ़ाती थी मेरे बहुत स्टाफ थे हंड्रेड से ऊपर स्टाफ्स मेंबर्स हुँ, थे हुँ, उन सब को मैं कंट्रोल करती थी आ, तो काफ़ी टेंशन रहा मेरा गवर्मेंट लाइव जॉब में तो टेंशन के बाद भी मैं जब फ़िलोसफी पढ़ाती हूँ अरविंद जी की स्वामी विवेकानंद जी की तभी मैं बहुत सुकून पाती हूँ मन में आ, ये जो ब्रह्मा कुमारी से इंस्टीट्यूशन में आई थी 20 इयर्स एगो तब मैं इतना अनुभूति नहीं था एक हुँ. दिन के लिए आई थी हुँ. लेकिन कभी इच्छा थी कि अहाँ फिर आऊँ ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी से आऊं और सत्संग लाभ करूं। सो लास्टली व्हाट आई वांट ऑल ऑफ अस व्हाट वी यू वॉन्ट मनी फेम नेम ऑल दीज थिंग्स विल नेवर हेल्प अस द थिंग वी वांट ऑलवेज पीस ऑफ माइंड दैट पीस ऑफ माइंड मानसिक शांति जो है अंतर मन में शांति है हमारे जो फीलिंग्स है divine instinct we are divinely dedicated always mm. we are human beings the best uh, creation of god so the divine instinct actually uh, attracted me to this uh, uh, rajapita in institution and where i am getting the selfless peace happiness uh, in my mind so that is the actually surrender to god एंड दैट इज द सलवेशन ऑफ़ सोल लास्टली वी वांट द सलवेशन आत्मा का मोक्ष यहाँ पर पा सकते हैं लोग bilk, bilk. thank you. चलिए डॉक्टर जर्ना जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता मित्र जो रेडियो मधुबन को इस वक्त सुन रहे हैं राजस्थान गुजरात और दुनिया भर में आपको सुन रहे हैं तो उन सभी को भी अच्छा लग रहा होगा कि एक इंसान होने के नाते कहीं ना कहीं हमें मन की जो शांति है हमारा मन जो है आंतरिक एक खोज हमेशा करती रहती है चाहे हमें नाम पैसा सब कुछ मिला हो लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम तनाव फील करते हैं क्योंकि हमारी आंतरिक शक्ति की कमी हो जाती है और वो जब यहाँ आने के बाद या ब्रह्म कुमारी का जो फ़िलोसफ़ी है या भारत का जो प्राचीन राज्य ब्रह्मा कुमारी फ्री में सिखाती हैं उसे सीखने के बाद निश्चित तौर पे हमारे मन को शांति मिलती है और वो शांति हमें जो है मुक्ति का रास्ता भी बता देता है जो आपने आखिरी में फील किया और बताया हमें तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको मंगल आपके इस नए मार्ग को आप हमेशा बना के रखें और रेगुलर आप प्रैक्टिस करें रेगुलर जी, आप जी, संपर्क में रहें सर्विस करते रहें गॉडली सर्विस तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक यू जी थैंक यू तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और आप भी आंतरिक शांति की अगर खोज में है तो निश्चित तौर पर आप नज़दीकी ब्रह्माकुमारी सेवा केंद्र से कनेक्ट हो जाइए आंतरिक शांति पाइए और जीवन से जो है सुखद अनुभूति करते हुए सबको यह संदेश पहुंचाएं। इन्हीं शुभाशाओं के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणीशा सुनते रहो मस्कराते रहो होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चलेने ब्रह से भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें दे का मन का विश्वास कमजोर होना हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल बोना इतनी शक्ति हमें दे लगा का मन का विश्वास कमजोर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 शक्ति हमें दे लगाता मन का विश्वास कम से न गुजरे आने वाला वो कल स होना हम चले देख रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना